हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब हम लोगों ने जो श्रृंखला बीच में थोड़ी सी छोड़ दी थी सर्व विद्या की राजधानी तो अब हम राजधानी से तो बाहर आ जाते हैं यानी कि हम वाराणसी से बाहर आ जाते हैं मगर गुरुओं की चर्चा उन कुछ गुरुओं के बगैर अधूरी रह जाएगी जिन्होंने जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया देखिए

सवाल यह है कि ऐसे तो माता पिता प्रथम गुरु हैं उन्होंने बहुत कुछ सिखाया फिर बहुत से संबंधियों ने बहुत कुछ सिखाया उनकी भी बात सही है फिर परिस्थितियों ने बहुत कुछ सिखाया कहा जाता है ना कि अगर सारी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हो तो आपको सीखना बहुत कम हो जाता है आप सीखेंगे कैसे जब आप चैलेंजेस एग्जैक्टली exactly. तो? तो साहब हम ये कहेंगे कि

उन सब गुरुओं की चर्चा तो वक्त बेवक्त था, हम लोग करते ही रहते हैं मगर आज मैं जिन गुरुओं की बात कर रहा हूं जो में, गुरु शब्द जो है ना मुझे पता नहीं संस्कृत में गुरु का एक अर्थ है बड़ा भारी यानी कि जो आपसे भारी हो या आपसे बड़ा हो हाँ। तो पता नहीं गुरु शब्द जो है वहां वहां से गुरु में लिया गया यानी

जो शिक्षा देते हैं उनके लिए लिया गया या जो शिक्षा देता है उससे गुरु शब्द बना है मुझे पता नहीं मगर ये तो नया एंगल दे आपने आज <laughs> अच्छा मगर चलिए तो अब सवाल यह है कि ऐसे गुरु तो बहुत से मिले तो मैं उनमें से कुछ गुरुओं की चर्चा करूंगा ऐसा मत समझिएगा कि यही गुरु हैं मगर गुरु हैं बहुत से हैं इसमें मैं सबसे पहले अपने एक गुरु की चर्चा करूँगा

जो बैंक में जिनको मैंने वास्तव में गुरु के रूप में गुरु माना यानी कि मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं इसलिए यहाँ पर सावधानी वश उनका नाम लेने से पहले रुक रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पहले किसी अंक में एक सज्जन का नाम लिया था और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम क्यों ले लिया और जो आपने घटना बताई है

वो घटना सच नहीं है देखिए जब मैंने उनके बारे में घटना बताई थी ना तो मतलब मैं तो एक हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था और वो घटना उनके बेहद बचपन की थी मगर तब भी उनको अच्छा नहीं लगा

तो चलिए साहब मैं इस नाते से मैंने अब बहुत उसके बाद से मैंने व्यक्तियों के नाम लेने बंद कर दिए थे मगर यहाँ पर मैं अपने गुरु का नाम लिए बगैर नहीं रुक सकता हूँ हाँ बिल्कुल तो हम भी जानते क्योंकि उनका नाम है श्री पी सी श्रीवास्तव पीसी श्रीवास्तव साहब ने उनसे मेरा संपर्क नब्बे के दशक की शुरुआत में हुआ

यानी कि वो एक्चुअली एक स्टाफ कॉलेज यानी कि अकेडमी हमारा स्टाफ कॉलेज था उसमें वे प्रशिक्षक थे मतलब फैकल्टी थे और वहाँ पे उन्होंने पहली बार मैंने उनसे मुलाकात की हुँ. उन्होंने मुझे जीवन के कुछ ऐसे आ, मैं यही कह सकता हूँ

देखिए बैंकिंग की बात अपनी जगह पर है मगर जीवन के बारे में उन्होंने कुछ बातें बहुत पक्की कही जो कि मैं न केवल उनका पालन करता रहा बल्कि सच पूछो तो मैं आज लोगों को वो बताकर शिक्षा भी देता हूँ मसलन उन्होंने एक मुझे मुद्दा बताया मैंने कहा कि साहब मेरे अंदर एक कमी है

और वो कमी थी कि मैं अपने आप को समझता मतलब मैं, मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करता था कि मैं बेहद मोटा हूँ क्योंकि बचपन से मुझे मोटा कहकर नामित किया गया था और मतलब दोस्तों के बीच में भी जैसे किसी दोस्त का नाम था नटवा तो वो थोड़ा शरीर से छोटे थे तो उनको हम लोग नटवा कहते थे

उसी तरह से एक हमारे दोस्त थे जो खांसते ज्यादा थे तो उनको कॉफी कहा जाता था क्या हाँ, एक हमारे मित्र थे जो थोड़ा आ, उनका रंग थोड़ा दबा हुआ था तो वो ब्लैकी ही थे अरे? और साहब मैं मोटा था और हम हाँ, नटुल्ली थे बराबर तो हाँ, देखिए साहब हाँ, हाँ, हाँ। तो अब क्या हो गया था कि मैं हमेशा से इस कॉम्प्लेक्स में दबा रहता था और उसके नतीजे के तौर पर

मैं हमेशा अपनी कमीज वगैरह जो थी ना वो बाहर निकाल के पहनता था यानी कि शर्ट टक इन करने के बजाय बुश शर्ट के रूप में पहनता था यानी आमिर खान की तरह नहीं पहनते थे अब साहब जुबे खान हो मगर खैर तो मैं क्यों पहनता था उसकी वजह थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं बाहर निकाल कर शर्ट पहनूंगा तो मेरा मोटापा नहीं दिखाई पड़ेगा

ये गलत बात थी मतलब मैं बाद में मैंने इस बात को एहसास किया मगर उस समय मुझे यकीन था कि ये गलत मतलब ऐसा ही होता है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये बताओ कि क्या कोई तुम्हें इसलिए स्वीकार या अस्वीकार करता है कि तुम मोटे या पतले हो और साहब उसके उदाहरण के तौर पे उन्होंने बाकायदा एक एक्सरसाइज हुई उसमें बताया

कि उस एक्सरसाइज में जिसमें कि लोग आपकी कमियां खोज रहे थे लोगों ने बहुत कमियां खोजी अच्छा, मगर हाँ। यह कमी कमी के तौर पे नहीं लाए साहब, किसी ने ये नहीं कहा कि आप ओवरवेट हैं, किसी ने नहीं कहा, अरे वाह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपके लिए प्रत्यक्ष है इसके लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हाँ। और साहब वहां पर मुझे पहली बार समझ में आया उन्होंने ही मुझसे कहा कि यदि

आप किसी व्यक्ति को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे उसके पूरे होल को यानी उस पूरे व्यक्ति को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा wax. उस व्यक्ति के किसी एक गुण को स्वीकार किया जाएगा ऐसा नहीं होता है यदि उस व्यक्ति में कोई अवगुण है भी तो आप जब उसको स्वीकार करते हैं तो आप उन अवगुणों के साथ उसको स्वीकार करते हैं

और साहब ये बात जो थी ना वो ऐसी अटक गई दिल में कि पूछिए मत उन्होंने ही मुझको बताया कि सपने और सपने देखना और सपनों को पूरा करना यानी दूसरों के सपनों को पूरा करना ये सब ठीक है बिल्कुल सही है मगर

दूसरो के सपनों को पूरा करने के चक्कर में आप अपने आप के जो सपने हैं या आपकी जो अपनी उपलब्धियां हैं उनको नकार नहीं सकते अब इसका आपको मतलब उदाहरण के साथ बताऊं तो पता चलेगा शायद आप मेरी बात को और स्पष्टता समझ सकेंगे

मैंने कहा कि साहब मेरे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं आईएएस नहीं बन सका क्यों इंफीरियोटी कॉम्प्लेक्स क्यों है क्योंकि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने मेरे लिए एक सपना देखा था कि मुझे आईएएस बनना चाहिए और मैं आपको बता दूं कि उनका सपना भी इसलिए था क्योंकि वो एक ऐसी नौकरी कर रहे थे जहाँ पर कलेक्टर

जो था जिले का हाँ। वो सर्वोपरि था और उनके विभाग का जो विभागाध्यक्ष था यानी उनके भी जो बॉस उ, मतलब सबसे ऊपर जो हाँ, था ओके, ओके। वो अपने लोकल बॉस की तो वो चिंता नहीं करते थे बॉस जो था हाँ। वो भी एक आई ए एस था तो उनके दिमाग में यह था कि आई ए एस से ऊपर दुनिया में कोई पद नहीं होता और साहब

मैं चूंकि उनका बड़ा लड़का था और पढ़ने लिखने में भी ठीक ही था तो उनके लिहाज से मुझे ऐसा होना चाहिए था खैर साहब मगर अब क्या बताएं कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी में अनेक परीक्षाओं में सफल हुए मगर साहब उस परीक्षा में सफल नहीं हुए परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि अपनी ही नज़रों में गिर गए

आप साहब जब इनसे मिले अपने गुरुजी से तो हमने उनको स्पष्ट बता दिया कि साहब देखिए हम इसलिए जो है तो इसलिए हम ये इंफिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अपने मन में पाले रहे तो जब हमने उनसे बताया तो उन्होंने मुझको एक ही बात कही उन्होंने कहा बता ये बताइए कि आपको अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ यानी नौकरी पाने के सिलसिले में

आपको वो कैसा लगता है हमने कहा साहब देखिए ऐसे तो हमें ठीक ही लगता है मगर हमें ये लगता है कि हम हमको इससे अधिक कुछ पाना चाहिए कि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा का था उन्होंने कहा ऐसा आपको क्यों लगता है हमने कहा साहब चूंकि अब हम अपने पिताजी का स्वप्न तो पूरा नहीं कर पाए उन्होंने कहा अच्छा ऐसा सोचिए अगर अब,

कि आपके पिताजी आपको एक थ्री बेडरूम का मकान दिलाना चाहते थे और आपको सडनली एक बंगला मिल गया यह बात अल्बत्ता सही है कि बंगला जो आपको मिला वो शायद शहर से थोड़ी दूर था या

उसमें आप आपको थ्री बेडरूम के बजाय शायद दो ही बेडरूम थे मगर कुछ थोड़ा बाग बगीचा था ज़्यादा और कुछ प्राकृतिक दृश्य वग़ैरह ऐसे हो तो उन्होंने कहा कि तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको अभी भी उस अफसोस को पाले रहना चाहिए कि साहब मुझे थ्री बेडरूम का फ्लैट नहीं मिला बंगला में गया। और जबकि आपको एक बंगला तो मिल चुका है

जिसमें आपकी सारी जरूरतें तो पूरी हो रही मैंने कहा नहीं साहब बंगला मिल गया तो रहने की जगह तो हो ही गई तो कहा तब वो अफसोस पालने की क्या जरूरत है बस साहब मैं आपको सही बता रहा हूं ये उदाहरण मुझे शब्द याद है जी और शायद यही कारण बना जो हम लोगों ने अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए कहा कि भाई तुम जो चाहो वो पढ़ो

जो बनना चाहो वो हाँ, करो। हाँ बिल्कुल सही और बात है तुम स्वतंत्र हो सारी दुनिया आकाश तुम्हारा। हम लोगों को ये समझ में आया कि यदि हम कोई एक सीमा बांध देंगे, तो शायद ये फीलिंग यानी कि ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है और ये चलता रहने वाला वो चक्कर हो जाएगा। अच्छा साहब तो और उन्होंने मुझे एक बात और बताई उन्होंने समझाया

प्रत्येक व्यक्ति कोई एक भूमिका नहीं है यानी कि आ, मतलब पिता जो है वो सिर्फ पिता ही नहीं है वो पिता के अलावा कुछ और भी है यानी कि वो एक पति भी है एक बेटा भी है एक भाई भी है बिल्कुर, बिल्कुर। तो ये जो रोल डिफ्रेंसिएशन जो था बैंकिंग में रोल को डिफाइन करना

यानी बैंकिंग के टर्म्स में वो तो एक अलग ही चर्चा है परंतु उन्होंने जो मानवीय संबंधों में जब रोल की बात किया तो साहब मैं वास्तव में चमत्कृत हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उसमें से जितना कुछ भी खुद समझ सका तो आज इस मतलब अब तो कहूँगा परिपक्व आयु में मैं ये ज्ञान डेफिनेटली बांटता रहता हूँ मगर मुझे पक्का यकीन है

कि मैं अपनी अंतरात्मा में समझता हूं और सच बात तो यह है कि मैं स्वीकार भी करता हूं कि ये ज्ञान मेरा बड़ा गुण है और साहब और एक आपको बात और बताता उन्होंने जो अपने जीवन से जो मुझे मतलब समझाया मैं अब उनको देख के भी जो मैंने सीखा

वो ये सीखा कि यदि आपके मन में कुछ है तो उसको आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं मगर जरूरी नहीं है कि आप उससे किसी दूसरे को चोट पहुंचाकर कहें बस अब ये एक चीज थी जो हम ना सीख पाए वो हम, हम सब अपने हथियार पहने की हम सब साफ बात तो कर लेते हैं

जैसा उन्होंने सिखाया साफ के साथ मगर भी होती मगर है। वो साफ के साथ <laughs> हमारी बात जो है वो अक्सर लोगों को जाती है और अब क्या बताएं गुरुजी से सीखा बहुत कुछ मगर कुछ थोड़ा बहुत तो सीखना रह जाता है टीचर्स दे भाई, अब आज तो बोल नहीं हाँ नहीं, तो मैं, हा, मैं यहाँ पर ये बात भी बोल दू सी मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था की सभी गुरुओं को अभिनंदन और वंदना के साथ में बिल्कुल

मैं आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आज के इस एपिसोड के बाद मैं ये चर्चा बंद कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब अब ये तो गुरुजी को धन्यवाद देने के साथ क्योंकि अब वो मुझे डेफिनेटली इसको जब भी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे वो हमेशा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं फोन करके बात करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं एक एक पॉइंट पर एक्सप्लेन मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ

अच्छा तो अब साहब हम एक बात और कहेंगे कि इन्होंने तो मुझे सिखाया सिखाया कि कि क्या क्या करना करना चाहिए चाहिए हमारे हमारे बैंक में हमारे कुछ गुरुओं ने ये भी सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए। अरे ये तो परिवार में भी होता है ना हाँ साहब हम आपको बताएं हमारे एक देखिए मैं नाम तो नहीं लूंगा मगर हमारे एक क्षेत्रीय प्रबंधक थे हम उनके साथ काम करते थे

तो क्षेत्रीय प्रबंधक साहब जो थे मैं उनका थोड़ा मतलब प्रिय पात्र था यू कहना चाहिए और मैं क्षेत्रीय कार्यालय में ही काम करता था तो साहब वो हमें अपने साथ एक बार कुछ बजट सेटलमेंट की बात होनी थी हालांकि बजट की सीट जो थी वो मेरा एरिया नहीं था मगर

उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चलो मैंने चूँकि उसमें थोड़ी अपनी अकल दिखाई थी और मैंने कुछ तरीका वगैरह बताया था कि बजट सेटल करते समय ये ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह ऐसा और उसके लिए एक टेबल देखिए उस ज़माने में कुछ एक्सेल वगैरह तो होता नहीं था तो हमें कागज़ पे ही हमने टेबल बनाई थी कि हर महीने में पिछली ब्रांचेज ने कितना क्या उनका रिकॉर्ड था उसके उस तरह से और फिर कैसे इस साल में अलाटमेंट हो सकता है ये

वो हमको अपने साथ एक शाम को शायद दो ढाई बजा होगा उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे साथ और साहब एक जीप में बैठकर के हम उनके साथ गए शहर से यानी जहां पर हम लोग का कार्यालय था वहां से शायद डेढ़ दो घंटे की दूरी पर एक शाखा में पहुंचे और साहब उस शाखा शाखा थोड़ी गांव के अंदर थी

वो शाखा में क्षेत्रीय प्रबंधक साहब को देख करके सब बड़े चौकन्ने हो गए खड़े हो गए ये वगैरह वगैरह उन्होंने बताया पूछा शाखा का हालचाल हम कुछ नोट करने लगे जो भी हम देख सकते थे कागज पत्थर वो सब देखे उन्होंने कहा कि भाई आपके यहां तो मुर्गा बहुत अच्छा बनता है उसे कहा हाँ साहब बहुत अच्छा बनता है, है? और साहब वो जो मुर्गा था उन्होंने कहा कि भाई अभी बनवाते साहब

मुर्गे से पूछा था यानी कि अब शाम को चार बजे वो मुर्गा बनवाने बस अभी मतलब मंगवाते ताजा और स्टोव है हमारे पास बस फॉरन बनवाते मैंने अपने दिल में सोचा यार शाम को चार पाँच बजे जब मुर्गा बनना शुरू होगा

तो बनेगा कब और खाया कब जाएगा ये आपका आप नहीं सोच रहे थे ये आपके अंदर का कुक सोच रहा <laughs> क्योंकि आप बनाते हैं नहीं नहीं मैं, मुझे लगा यार इसमें दो तीन घंटे तो लगेंगे ही हुँ. अब साहब उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो हड़बड़ाओ मत हुँ. आराम से बनवाओ हुँ. मैं अगली ब्रांच में जा रहा हूँ ये रवि साहब जो है ये आपके पेपर चेक करेंगे

और मैं लौट करके आता हूँ तब देखेंगे यार मैं और थोड़ा मैंने कहा यार ये तो आज तो लगता है रात यहीं हो गई देखिए मैं हमेशा से समय से ऑफिस से घर जाने में विश्वास करता था अब उस दिन तो मैं समझ गया कि भैया आज तो बहुत ही देर होने वाली है खैर साहब वो जो था वो गए चले गए अगली ब्रांत जो वो कुछ दस पंद्रह किलोमीटर दूर थी वहाँ से हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं हम एक डेढ़ घंटे में आ जाएंगे

ठीक है साहब हम भैया वहां बैठ के उनके जो भी कुछ थे पेपर्स लेजर रिटर्न वगैरह कुछ था वो चेक करने लगे साहब वो लौट करके आए तो उस समय तक कुछ छह साढ़े छे, छे बज चुका था और साहब मुर्गा जो था वो चढ़ चुका था तो उन्होंने उसने कहा साहब बस आधे घंटे में पक जाएगा हमने कहा यार

अब हम अपने दिल में सोच रहे हैं यार ये आधे घंटे में तो जिंदगी में न पकेगा क्योंकि अब जैसे हमारी पत्नी ने अभी इशारा किया कि हमें हम मतलब कुक है थोड़े मोड़े और हम समझ सकते हैं कि कुक है। वो आधे घंटे में क्योंकि अभी तो चढ़ा था और भूनना शुरू हुआ था तो हमने कहा यार ये कब तक भुनाएगा और कब उसको खाया जाएगा तो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक साहब ने कहा कि अरे भाई फिक्र मत करो हम लोग तो जा रहे हैं

हाँ। बस सुनते ही मेरे दिल में बड़ा संतोष हुआ कि हम लोग तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा करना कि तुम ये मुर्गा लेकर के हमारे घर पे पहुंचवा देना। जीप तो है ना तुम्हारे पास? मतलब आप? दे तक okay. हम पहुंच गए

अपने शहर में और साहब वहां पर हम तो अपने घर चले गए वो अपने घर चले गए हम अपने दिल में सोच रहे थे कि यार आएगा, आएगा। ये कितने बजे रात में वो आदमी मुर्गा लेकर आएगा, आएगा और, और साहब कब खाएंगे देखिए नहीं वो आदमी वापस तो ना जाता क्योंकि वो भी तो उसी शहर से ही आता था डेली अप डाउन करता था बस ये था कि उस दिन उसको बैंक की जीप से आने का अवसर मिल गया चूंकि साहब ने कह दिया था अब साहब

जो भी हुआ हो हम तो भाई क्या बताएं अगले दिन हम जो थे अगले दिन शायद छुट्टी थी या कोई कार छुट्टी ही थी मुझे लगता है और साहब हम अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर के निकले रास्ते में वो शाखा प्रबंधक साहब हमको दिखाई पड़ गए हमने उनसे पूछा कि भाई साहब हुँ? आप मुर्गा पहुंचाया है साहब के यहाँ बोले अभी यार मरवा दिया तुमने हमने कहा भाई क्या हो गया

बोले साहब हुआ ये कि हम जब मुर्गा लेके उस समय साढ़े दस बज रहा था oh. बोले साहब साढ़े दस बजे हम साहब के घर पहुंचे साहब ऊपर रहते फर्स्ट फ्लोर पे hmm. बोले यार हम साहब के घर पहुंचे hmm. बोले यार साहब की बीवी जो थी वो झाड़ू से साहब को मार रही थी <laughs> बोले यार हम दरवाजा हमने खोला

और बस देखा कि वो वो साहब की पत्नी जो है झाड़ू से मार रही बोले यार हम ही। उनका कहना ये था कि आप जैसे लोग ही इनको खराब करते हैं साहब बेचारे पीछे रहे थे और ये उनकी पत्नी हमको दौड़ा रही थी सड़क पर

हम साहब वो अपने हाथ में टिफिन कैरियर लिए हुए दौड़ रहे थे। तो हमने कहा फिर आपने क्या किया बोले साहब हम क्या करते हम तो मुर्गा लेके घर आ गए हमने कहा फिर बोले साहब अब 11 साढ़े बज चुका था बीवी बच्चे सब सो चुके थे हम क्या करते अब आज वो मुर्गा लेके फिर जाएंगे हम बोले हमने कहा पागल हो क्या यार हमने कहा बासी

अच्छा देखिए उस वो ज़माना था ये हम आपको बात बता रहे हैं सन एट्टीज की हाँ अस्सी के दशक हाँ. के शुरुआत की बात बता रहे हैं बयासी तेरासी की बात है ये तो हमने कहा कि यार इस, आप ये मुर्गा ले जाएंगे साला खराब हो चुका होगा अगर जो तो, तो आप और साले झाड़ू खाएंगे तो बोले कि फिर क्या करें हमने कहा आप जाइए और एक वहाँ पर रेस्टोरेंट था उसका मतलब उसका नाम था तंदूर

हमने कहा तंदूर जाइए चार प्लेट मुर्गा बंधवाइए और और जाकर के साहब को दे आइए कहिएगा कि आज हम लेकर के आए हैं कल की बातें मत करिएगा बोले यार ये ठीक है उसके बाद साहब बात खत्म हो गई एकाख हफ्ते के बाद वो साहब फिर से हमसे मुलाकात हुई अब की बार वो हमारे लोग के ऑफिस में आए थे

क्योंकि हम क्षेत्रीय कार्यालय में काम करते थे तो शाखा प्रबंधक वगैरह आते रहते तो हम उनसे पूछे भैया ये मतलब आप उस दिन क्या हुआ बोले साहब देखिए आपने जो हमको नुस्खा बताया था ना वो बहुत काम किया हमने पूछा कहे का काहे काम किया बोले यार उन्होंने साहब ने बिल्कुल ले लिया उसको और साहब मान भी गए की ये हमारे ही यहाँ का बना हुआ है

और बोले बोले बोले बोले साहब साहब ने हमको रुपए भी दिए। अरे गजब। हम पूछा कहे मुर्गा का दाम? <laughs> बोले, नहीं यार साहब बोले कि कि वो वो साला जो जो उनके यहाँ पर आदमी बनाता था था। ना, वो टी बॉय उन्होंने कहा कि उस टी बॉय को बी रुपए इनाम दे उस समय में साहब बीस रुपए बहुत बड़ा अमाउंट थाने बीस रुपए इनाम दिए उसको

तो तो बहुत और फिर उन्होंने कहा कि आप ये मुर्गा जो है है जैसे आपने हमारे यहां आज है, अगले को रवि साहब साहब के यहां <laughs> तो हम अब आपके यहाँ आना चाहते हैं हम अभी हाथ जोड़ लिए हम बोला महाराज आपको पता है ना कि हमको मालूम है कि आप मुर्गा कहा से लाए हैं हम वहां जाके खा लेंगे तो साहब यहाँ पर हमको उन

गुरुदेव से ये शिक्षा मिल गई कि भैया क्या नहीं करना चाहिए हाँ सच में नहीं करना चाहिए अच्छा साब, आपको इसके साथ में ही, हम थी वो डी रेल हो चुकी थी हमारी हमारी बेटियां इस पर बहुत हमसे नाराज होती है कि आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं नहीं नहीं मगर हम आपको बता रहे यहाँ पर हमने अपने कुछ साहबों को

और अपने कुछ साथियों को ऐसा देखा जिनकी गाड़ी की पंजाब मेल की गति चलती जा रही थी और साहब उनकी गाड़ी तो आगे पहुंच चुकी थी हम पीछे ही खड़े हुए थे तो कभी कभार क्या होता है ना कि खड़ी गाड़ी भी जैसे कहते हैं ना साहब बंद गाड़ी भी दिन भर में दो बार सही टाइम बताती है तो उसी तरह से खड़ी गाड़ी भी कभी, कभी कभार चलती गाड़ी वाले लोगों को दिख जाती

तो हमारी गाड़ी जो थी ना वो दिख जाती थी उन लोगों को हमने ये देखा कि भाई साहब वो लोग अपनी गाड़ी में गर्दन घुमा लेते थे इसका मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं कोई फ्रेज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं वो वास्तव में दूसरी तरफ यानी जहां पर हमारी हम लोग सब नॉर्मली जो वहां केंद्रीय कार्यालय में ना हमारे स्तर के लोग जो है बड़े निम्न श्रेणी के

और साहब वो निम्न श्रेणी जो है इनको कमरे नहीं मिलते बैठने के ये सब गलियारों में बैठते हैं तो अब अरे चलिए उसी को गलियारा कहते हैं भाई बढ़िया तो था। वो जो उस गलियारे में से लोग बात निकलते थे इधर उधर जाने वाले तो हमारे ये साथी या ये जो अधिकारीगण थे ये जब उस गलियारे में से हमारे कुर्सी के सामने से निकलते थे ना भाई साहब गर्दन दूसरी ओर करके निकलते थे ताकि कहीं गलती से

ऐसा ना हो जाए कि आंखें मिल जाएं। देखिए नज़रों का मिलना बड़ा खिलाड़ीपन होता है साहब इसमें बड़ा खेल होता है तो नज़रें ना मिल जाएं ये बड़ा मुश्किल काम था वो अब साहब ये तो एक बात हो गई अब ऐसे गुरु भी मिले

जिन्होंने यह सिखा आपने दिया सिखा। आ इनसे सीख लिया कि भैया नज़रें मिलाते रहो यार जैसे हम कहते हैं ना बातें करते रहो उसी तरह से नज़रें भी मिलाते रहिए ना भैया मिलाएंगे नहीं नज़रें तो फिर क्या करेंगे यार ये बताइए अच्छा चलिए साहब तो ये तो बातें हो गईं गुरुओं की इसके साथ ही हम गुरुओं पर चर्चा अभी यहाँ पर रोक देते हैं

भी कुछ बातें कहनी मगर हम हम फिर कभी कह दें। हम फिर, यही कह देंगे देंगे यही हां आगे बोल दीजिएगा हाँ। ना अगले एपिसोड में आप बता दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल तो अब मौका आ गया है क्योंकि हम समापन की ओर पहुंच गए हैं आपको ये बता दे पिछले हफ्ते का गाना था जा जा, मैं प्यार तेरा थारा

इनकार तेरा आजा तो साहब ये तीसरी तीसरी कसम फिल्म का मशहूर राज कपूर कपूर कपूर अंकल अंकल करवटें बदल रहे शम्मी भी कुछ के कोई कपूर ही थे ना भाई अरे तो साहब ये है? तीसरी मंजिल का गाना था और इसके बारे में आशा भोसले जी का कहना ये है कि इस गाने की प्रैक्टिस जब उन्होंने वो

हाहा क्या, क्या क्या क्या किया था आ आ जा, आ आ जा। तो इस गाने की प्रैक्टिस उन्होंने अपनी कार में बैठ के की थी और जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उनके ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा था कि मैडम तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई है तो खैर साहब तो इसके साथ ही अब हम आपको इस हफ्ते के लिए एक गाना देते हैं यानी संगीत देते हैं पहचानिए है उसको और अगले हफ्ते में बताइए

तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं आपने इतना वक्त दिया है उसके लिए आपके आभारी हैं धन्यवाद और नमस्कार धन्यवाद